मुक्ति और उसके उपाय महावाक्य उपनिषदों में अद्वैतवाद की प्रतिपादक कई संक्षिप्त उक्तियां हैं ये सारी अब सामान्यतः महावाक्य कहलाती हैं वे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मी तत्वसी अयमात्मा ब्रह्म एक मेवा द्वितीय सर्व ब्रह्म इत्यादि महावाक्य के रूप में प्रचलित पदों में तत्व सबसे विख्यात है यह सामवेदी उपनिषद में है उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत को उपदेश देते हुए कहा हे श्वेत तो ब्रह्म ही विश्व का प्राण और सबकी आत्मा है हे श्वेत तो तुम ही वह हो वे ही तुम्हारी आत्मा है पंचदशी में उसका अर्थ जो दिया गया है एककतीय सत्म विवर्जिम सृष्टिपुराधुनाप्यम ददितीय श्रोतुदेह्रियाती वस्तत्र स्म वेत एक गृह्य सीति तदक्यम अभूयता पंचदशी अर्थात नाम रूपादि विहीन एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य ही शब्द का वाक्य है और जीवों के अंतःकरण में स्थित जो इंद्रियातीत चैतन्य है वही तव पद का वाक्य है ये दोनों चैतन्य एक ही हैं, यह असी शब्द का अर्थ है राम ने लक्ष्मण को कहा था तत्व पदार्थों पर जीवी चैकात्मता नोत प्रत्यकक्षादीरोधमात्म विहाय संगृह्य तयोचिदत्मता संशोधिता लक्षण या चिता ज्ञातस्वान अर्था दवेत राम तत्पद का अर्थ परमात्मा और तव पद का अर्थ है जीवात्मा अतः जो तव और तत्पदों का अर्थ है उनका ऐक्य अर्थात परमात्मा के साथ जीवात्मा का ऐक्य वही असी पद के द्वारा बताया गया है यदि कहो कि सर्वज्ञ परमात्मा और अल्पज्ञ जीव का एकत्व कैसे संभव है इसका उत्तर यह कि पदार्थ से ईश्वर और और जीव के परोक्षत्व, सर्वज्ञत्वादि अपरोक्षत्व, सभी परस्पर विरोधी अंशों को त्याग कर तव पद का शोधन करके लक्षणा द्वारा ईश्वर और जीव के अविरुद्ध अंश स्वरूप विद्रुप या चैतन्य मात्र को स्वीकार करने पर ब्रह्म चैतन्य और जीव चैतन्य ये दो चैतन्य केवल एक चैतन्य के रूप में ही अवशिष्ट रहते हैं इससे यह स्पष्ट है कि जीवात्मा और परमात्मा सब विषयों में एक नहीं है केवल चैतन्य मात्र के रूप में एक है यानी ब्रह्म स्वयं जीव नहीं है वे जीव के प्राण स्वरूप हैं उनके अधिष्ठान के बिना जीव चैतन्य नहीं रहता उनके अभाव में जीव जड़ मात्र रह जाता है तात्पर्य यह कि ब्रह्म ही हमारी आत्मा की आत्मा या मुख्य आत्मा है वे ही एकमात्र चैतन्य पदार्थ हैं उस चैतन्य स्वरूप अधिष्ठान में ही हमारी आत्मा चैतन्य प्राप्त करती है अतः उद्दालक ने श्वेत केतु को यही कहा था कि हे श्वेत केतु वह ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा है वह ब्रह्म ही तुम्हारा तम है चिति तन्मात्रेण तदात्मकवाद इतूलोस ही वेदांत सूत्र जीव अल्पज्ञाता है अल्पज्ञाता है ब्रह्म सर्वज्ञाता है इनके अल्प और सर्व इन दो शब्दों का त्याग करने पर ज्ञाता मात्र बचता है अतएव केवल ज्ञान चैतन्य मात्र के द्वारा ही जीव ब्रह्म का ऐक्य हो सकता है यह ओडुलोमी का मत है एवं पूर्व भावाद अविरोधम बाधरायण वेदांत सूत्र इस ओडुलोमी के मत का पूर्वोक्त जैमिनी के मत से विरोध नहीं है ऐसा व्यास का कथन है श्री कृष्ण ने जीवात्मा और परमात्मा के संबंध में यह उपदेश दिया था दोनों पक्षी सुंदर पंख वाले हैं दोनों ज्ञान स्वरूप हैं अतः समान हैं दोनों का एक दूसरे से वियोग नहीं है मतैक्य है इसलिए वे सखा हैं उन्होंने अपनी इच्छा इच्छानुसार देह रूपी वृक्ष पर घोसला बनाया है ये वृक्ष के फल अर्थात कर्म फलों को खाते हैं जो पिप्पल नहीं खाता उस विद्वान को आत्मा और उससे भिन्न अन्य का ज्ञान है जो पिप्पल खाता है वह वैसा नहीं है उससे भिन्न है श्रीमद् श्रीमदभागवत अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य अथर्ववेद का है इसका अर्थ भी पूर्वोक्त महावाक्य की तरह द्वैताद्वैत मिश्रित है जो हमारी आत्मा के भीतर रहकर आत्मा को चैतन्य प्रदान करता है वही वास्तविक जीव चैतन्य है इस जीव चैतन्य के अधिष्ठान के बिना हमारी आत्मा और आत्मा नहीं कही जा सकती तब आत्मा जड़वत हो जाएगी अतः जिस चैतन्य स्वरूप के अभाव में आत्मा अनात्मा हो जाती है और जिसके अधिष्ठान से आत्मा आत्मा नाम प्राप्त करती है वही चैतन्य स्वरूप ही हमारी आत्मा की आत्मा अर्थात हमारी मुख्य आत्मा है और ब्रह्म ही वह चैतन्य स्वरूप देवता है एकमात्र वे ही विश्व के जीवन एकमात्र वे ही चैतन्य पद वाच्य है इसके अतिरिक्त और जो कुछ चैतन्य या प्राण युक्त दिखाई देता है वह सब उनके चैतन्य का प्रतिबिंब अथवा उनके द्वारा अनुप्राणित मात्र है इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ही वस्तुतः आत्मा है सार यह है कि जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर संबंध इतना निकट का है कि दोनों के बीच किंचित मात्र भी व्यवधान या अंतर नहीं है परमात्मा ही जीवात्मा का आश्रय और प्रकाशक है जीवात्मा स्वयं टिक नहीं सकता वह परमात्मा पर ही आश्रित है प्रतिष्ठित है फिर भी उस जीवात्मा का अपना स्वतंत्र कर्तित्व है यथा ऐसा ही दृष्टा स्पष्टता श्रोता रथयिता मन्ता, बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष सह परेक्षर आत्मरी सम्रतिष्ठतो प्रश्नोपनि पहले कहा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा का एक दूसरे के साथ संबंध छाया और आतप अर्थात प्रकाश के समान है जैसा कि यमराज ने नचिकेता को कहा था वेदांत सार में सर्व खद ब्रह्म इस महावाक्य का अर्थ इस प्रकार दिया गया है आभ्या महाप्रपंच तदुपहृत चैतनिया तप्ता पिंडवत अविवक्त सदनुपहित सर्व खदम ब्रह्मेती महावाक्य भवति, वाच्यम भवती विविक तलक्ष्मणम तल अभी वेदांसार अर्थात इस भूत प्रपंच से संयुक्त उसके द्वारा उपहित चैतन्य सर्व खल ब्रह्म इस महावाक्य का वाच्यार्थ है तथा उससे पृथक या वियुक्त महावाक्य का है जैसे लौहपिंड युक्त अग्नि लोहा जलता जलाता है इस वाक्य का वाच्य और लौह पिंड से मित्र इसका लक्ष्य होता है पुराण में कहा गया है, ब्रह्मत्व कल्प्यते तथा अर्थात जिस प्रकार शरीर तथा उसके अंगों को जीव के आरोप के कारण आत्मा शब्द से अभिहित किया जाता है उसी प्रकार ब्रह्म के अध्यास के कारण विश्व तथा विश्व के अंगों की ब्रह्म रूप से कल्पना की जाती है इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्व एक दृष्टि से अद्वैत और अन्य दृष्टि से द्वैत माना जाता है अर्थात व्यावहारिक दृष्टि से द्वैत और परमार्थिक दृष्टि से अद्वैत